ओम सहना सह वीर कर्वा वे तेजस्वीना पदे तमस्तुषा वै ओ शांति शांति कृष्णयुर्वेदी काठगोपनिषद द्वितिया तृतीय बल्ली के ष्ठ मंत्र विचार हो गया था जिसमें चर्चा चल रही थी कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों का ग्रहण करने के लिए पंचभूतों से उत्पन्न होना देखना इंद्रिया हमारा स्वरूप नहीं है इंद्रिया अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न है उन्हीं के जो भूतों का ही कार्य शब्द स्पर स्वरूप रसगंध है उसको देखने के लिए उन्हीं के जानकारी के लिए बनी हुई है अलग अलग भूतों से अलग अलग उत्पन्न हुई ऐसा समझना और उदय और अस्तमय को जानना जागरण में इंद्रिया का उदय होती, इंद्रिया उदय होती है मानी काम करती है और श्वपनादि में अस्त हो जाती है इंद्रिया काम नहीं करती है वहां वासनामय इंद्रिया होती है वास्तव में ये इंद्रिया काम नहीं करती स्वप्न अवस्था में इंद्रिया शांत हो जाती है ऐसे जो समझता हो फिर आगे वो शोक नहीं करेगा जब तक हमारे हम जब तक इंद्रियों के साथ शरीर के साथ होते हैं तो शोक की चिंता होती है तो शरीर से हम अलग हैं इंद्रियों से अलग है कि बुद्धि हमारी हो जाती है उस भावना में हम होते हैं तो फिर शोक के कोई अवसर नहीं होता जैसे दृष्टान्त ऐसे सुखी अवस्था में कोई शोक नहीं होता क्यों वहां इंद्रियों से हम अलग रहते हैं जागरण और स्वप्न में इंद्रियों के साथ हम होते हैं जिसके कारण से हमें शोक मोह के घेरे में हम पड़ जाते हैं इससे अलग होने की चेष्टा करें विचार से अलग करें ये कहा था आगे कहते हैं आत्मा सबसे महान है पहले भी एक बार चर्चा आई थी उसी प्रकार अभी भी वही चर्चा यहां दोबारा करना चाहते हैं। उस आत्मदृष्टि में पहुंचने के बाद नीचे नवोतरे आत्मदृष्टि में बैठे इसके लिए आगे की चर्चा है भाष्य देखिए यशमा आत्मा इंद्रियाणाम पृथ्वी भावता पूर्व मंत्र में इंद्रियों को आत्मा से अलग कहा हमारी बुद्धि ऐसी सामान्य बनती है मैं देखता हूं मैं सुनता हूं इत्यादि इंद्रियों में तादाद करके बोलते हैं। देखने वाली असल में आंख है हम तो आंख देखने वाले है या आंख बाहर के विषय को देखने वाली है तो इंद्रियों को जो अलग समझता हो अपने से एकमात कहा इंद्रियाणाम प्रत्येक पूर्व मंत्र में कहा था आत्मा को इंद्रियों से अलग कहा था जो अलग समझ सकता हो फिर वो सुख नहीं करता कहा था होता। नाशो बहि अधग गंतव्य उस आत्मा को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए नहीं आत्मा कहीं बाहर मिलेगा ऐसा नहीं आत्मा भीतर ही मिलने वाला पदार्थ हमारा स्वरूप होता है असो आत्मा न बहिराधिकव्य वह आत्मा बाहर जान योग्य नहीं है भीतर ही जान योग्य है यस्मात् प्रत्यगात्मा सा सर्वस्व स आत्मा सर्वस्व प्रत्यगात्मा वो तो सबके अंतरात्मा है प्राणी मात्र के अंतरात्मा है केवल मनुष्यों का ही नहीं प्राणी मात्र का अंतरात्मा है ये जो बातें हैं तत् कथम इति कैसे अंतरात्मा है सबका माने इंद्रियों का भी आत्मा है मन का भी आत्मा है बुद्धि की भी आत्मा है सब आत्मा मान स्वरूप है ये कैसे तो उसी को आगे मंत्र सिद्ध करता है वो सब का स्वरूप है स्थूल शरीर का भी स्वरूप वही है उसी में कल्पित है इंद्रियों का भी स्वरूप आत्मा ही है मन का हो प्राण का हो बुद्धि का हो सबका स्वरूप आत्मा ही होता है कैसे होता है इस बात को आगे बताते है मंत्र है इंद्रिय व्यपरम मरो मन सत्तम उत्तम सत्वादरी महानात्मा महतो व्यक्तम इंद्रि परम मनो मनसम सी महानात्मा महतो व्यक्त इंद्रियभ्य परम मन इंद्रियों की अपेक्षा से मन श्रेष्ठ है क्योंकि इंद्रियों को अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए मन की आवश्यकता है मन जब तक साथ नहीं देगा हमारी आंख देखने पाती है कान सुनने पाता है इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण करने के लिए मन की आवश्यकता है किंतु तो मन को अपने विषय ग्रहण करना है जब चिंतन करने का प्रसंग आएगा सुख दुख का अनुभव करेगा उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता है इसलिए मन श्रेष्ठ होता है इंद्रियों की अपेक्षा ये बोलना चाहते हैं इंद्रिय जो परम मन परम मन श्रेष्ठ है यहाँ पर शब्द करता श्रेष्ठ इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है और मनुष स मन की अपेक्षा भी बुद्धि की श्रेष्ठता है मन संकल्प विकल्प करता है निश्चय नहीं कर पाता और बुद्धि दृढ़ात्मिका होती है यह अमुक वस्तु है ऐसा निर्णय करते समय उसको बुद्धि कहते हैं है है है हमारा एक ही है, वो चार भाग में काम करता है। जब ये है कि ये है, ऐसे सोचने लगता है तो उसका लग उसको मन बोल देते हैं और यही चीज जब अमुक है करके जब निर्णय अवस्था में पहुंचे तो उसी कारण बुद्धि पड़ जाती है और शरीर आदि में अहम अहम करने के कारण अहंकार कहलाता है और चेतन चैतन्य का आवास लेकर चलने से चित्त बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार करके चार स्वरूप है अलग अलग काम करने के कारण जैसे एक ही प्राण है पांच तरह से काम करता है इसलिए उसको प्राण अपान प्राप्त समान विदान संज्ञा देते हैं उसी प्रकार अंतकल की स्थिति है तो यहां पर आत्मा सबका स्वरूप कैसा होता है कहते हैं इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है और मन की अपेक्षा सत्व मान बुद्धि श्रेष्ठ है मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है क्योंकि बुद्धि निर्णयात्मिका है मन संक्ष है संक्षात्मक मन की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता है निर्णयात्मिका होने से तो और सत्वाद अधि महान आत्मा समष्टि बुद्धि जिसको हिरण्यनगर को बोलते हैं महात तो बोलते हैं वो महान आत्मा व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है सत्वाद महान आत्मा महान आत्मा करता है महातत्व तो जिसको बोलते हैं हिरण्यगर में कहते हैं महातत्व तो बोलते हैं वो एक एक व्यक्ति बुद्धि की अपेक्षा समष्टि बुद्धि जिसको कहते हैं वो श्रेष्ठ है और महतो अव्यक्त तो मतमो कहा उस महातत्व तो की अपेक्षा भी अव्यक्त तो जो प्रकृति शब्द से जिसको बोलते हैं जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली प्रकृति बोलते हैं वो श्रेष्ठ है तो बीज अवस्था है जगत की बीज है प्रकृति अव्यक्त नक्त अव्यक्त नहीं होता कार्य रूप में अभिव्यक्त है कारण अभिव्यक्त नहीं होता उसको प्रकृति कहते हैं वह श्रेष्ठ है ये कहा भाष्य में कहते हैं इंद्रियव्य परम इत्यादि इंद्रियव्य परम इत्यादि की व्याख्या करते हैं करते है। इस मंत्र का क्या है पहले आया था इंद्रियभ्य पराथा अर्थ परम ऐसा मंत्र था अर्थ विषयों की चिंता नहीं किया चिंतन नहीं किया पहले इंद्रियों की अपेक्षा जिस भूतों से इंद्रिया बनी है उसकी अपेक्षा विषय बनाने वाले तो जो भूत वो जो भूत अपंकृत अवस्था के भूत श्रेष्ठ करके कहा था अर्थ शब्द का अथ अपीकृत अवस्था के भूत कारण इंद्रियों के कारण या अर्थों का चिंतन नहीं किया विषय का चिंतन क्यों नहीं किया इसके लिए बोलते हैं अर्थान यह इंद्रिय समान जातीय इंद्रिय ग्रहण है नहीं बहण हो अ जो है इंद्रिय के समान जाती जिस जाति से ये इंद्रिया बनती है उसी जाति से विषय भी बन जाते एक ही जाति है है इसलिए इंद्रिय के ग्रहण के द्वारा ही ग्रहण हो गया विषय का भी करके विषय का ग्रहण यहाँ नहीं किया गया है पूर्ववि भाष्य पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है पहले भी एक बार ऐसा मंत्र आया था इंद्रिय में पर था अर्थ व्यस्त मनसस मनशस्त तो पर बुद्धि बुद्धि महात्मा पहले भी आया था उसी प्रकार है सत्य शब्दा बुद्धि रही तो कुछ मनस सत्व उत्तम था ना सत्व शब्द का क्या लेना है मंत्र में सत्व मानी बुद्धि तो मंत्र में मनस सत्व उत्तम कहा था तो उसका अर्थ समझना है सत्व का अर्थ बुद्धि कितने कहा ठीक है इंद्रियव्य पराया इति पूर्वं पूर्व उत्तर पहले कहा था कि इंद्रियव्य परा था अर्थव्य परम्बना कहा था यहां तो अर्थानाम अग्रहणा यहां पर अर्थों का ग्रहण नहीं हुआ मान विषयों का ग्रहण नहीं किया इस मंत्र में भी इंद्रियव्य परम्पना इत्यादि चल पड़े बीच में विषय को नहीं रखा अग्रहणाथ सर्व प्रत्यगात्म न संभव थी वह का स्वरूप होना संभव नहीं बाकी का तो हो जाएगा किंतु विषयों तो? का स्वरूप नहीं बन पाएगा या विषय का ग्रहण नहीं हुआ यह शंका हो सकती है ऐसी शंका करके उत्तर दिया अर्थाराम करके भाषण का अर्थाराम यह इंद्रिय समान जाति अथ्वास जिस, जिस जाति से इंद्रिय बनी है उसी जाति से अर्थ भी से अर्थ का ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहा अच्छा आगे मंत्र है मृत माने कारण रूप से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताते जा रहे थे इंद्रिय परम माना कहा था इंद्रियों की अपेक्षा मन की श्रेष्ठता है और मन की अपेक्षा सत्व मान बुद्धि की श्रेष्ठता है और बुद्धि की अपेक्षा भी बुद्धि जो हिरण्यगर्भ कहते हैं की श्रेष्ठता है और उसे भी अव्यक्त श्रेष्ठ कहा था अभ्यक्त मान प्रकृति जगत के मूल कारण माने जाते हैं उसकी अपेक्षा भी अभ्यक्ता तू पर किन्तु व्यक्त जो प्रकृति है उससे भी पुरुष माने आत्मा पर है श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ हमारा स्वरूप होता है उसे सर्वश्रेष्ठ है अपना स्वरूप पुरुष सब क्या पूर्णाक पुरुष परिपूर्ण है व्यापक है, है इसलिए इसका नाम पुरुष पड़ा है आत्मा का नाम पुरुष है अथवा पूरी शहनात् पुरुष पूरी माने शरीर इसमें रह मिलता है इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है का नाम है पुरुष अभ्यक्ता पर पुरुष तू माने किंतु से पर होता है पुरुष पुरुष पुरुष पुरुष श्रेष्ठ होता है है व्यापक वो जो आत्मा आत्मा कैसा है व्यापक है उसका कई अभाव नहीं है। सर्वत्र व्यापक है जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है तेल में तेल व्याप्त है इसी प्रकार ये व्यापक है अलिंगा ये बच्चा उसके लिए कोई चिन्ह नहीं है कैसे जाना जाए अलिंगा अलिंग निंगम ऐसे लिंगमानी लिंगम चिन्ह तो लिंग नहीं है जिससे जाना जाए कोई ऐसे जानने के साधन उसके लिए नहीं है क्यों सबको जानने वाले को कौन जानेगा बात है जिस जो लकड़ी अग्नि से जलती हो वो वो लकड़ी अग्नि को नहीं जला सकती ठीक इसी प्रकार सबको हम जानते हैं हम जानने वाले होते हैं हमारी आंख की क्या गतिविधि है पेट की क्या गतिविधि है हर अंगों का एक एक अंगों का हम अनु अनुभव हमें होता है हम इनको जानते हैं तो ये इन साधनों से हम अपने स्वरूप को कैसे जान सकते हैं ये कहा अलिंग है लिंग नहीं उसका कोई हेतु नहीं है जानने का हेतु नहीं मिलता ऐसा यम ज्ञातवा मुच्छ दे जंतु अमृतत्व जिसको जानकर जिस आत्मा को जान करके जंतु ये जो जीव हैं है मुच्छे संसार से मुक्त होता है माने शरीर भाव से अलग हो करके आत्म भाव में पहुंचे तो संसार से मुक्त होना जन्म मल के चक्कर से छूट जाना है जब तक शरीर भाव में हम होते हैं तब तक जन्म मर्ल के चक्कर से बाहर नहीं जा पाते यम ज्ञातवा जिस आत्मा को जानकर आत्मान ज्ञातवा जान करके जंतु मुच्छते सारे जीव मुक्त हो जाता है मुक्त मुक्त होना होना संसार से और अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है अपने स्वरूप को अजर अमर समझता है उसका है। जब तक शरीर भाव में तादात में है शरीर में है तब तक अपने को मरने वाला समझता है मरने वाला शरीर है इसके धर्म को अपने में आरोप करके मैं मरने वाला हूं समझता है किन्तु शरीर भाव से जब ऊपर होता है तो अपने को अमर समझता है तो अमर भाव भाव को भी प्राप्त होता है पहले शरीर में होते समय में, तो का अनुभव करता था अब अमरत्व तो का अनुभव करता है ऐसा कहाष्य में कहते हैं अव्यक्ता पर पुरुष सबसे पर है श्रेष्ठ है पुरुष मान आत्मा आत्मा हमारा स्वरूप है सबसे पर है तो तू मन किन्तु अभ्यक्ता अभ्यक्त से पर है पुरुष व्यापक और वो व्यापक है कोई एक देश में नहीं है आत्मा विभू है व्यापक है व्यापक से आकाश आदि सर्वसे कारण क्यों वो व्यापक जो माना गया है लोक व्यवहार में आकाश आदि को व्यापक मानते है आकाश का कहीं अभाव नहीं ऐसा माना जाता है उसका भी कारण है पुरुष आत्मा उसे आत्मा से ही आकाश आदि की उत्पत्ति है तो बताया आकाश संक व्यापक आकाशे आकाश आदि व्यापक माना गया जो आकाश आदि है लोग व्यवहार में जिसको व्यापक मानते हैं जिसका कई अभाव न हो उसको व्यापक मानते हैं आकाश का अभाव नहीं होता ये खाली पने का अभाव नहीं होता आकाश का उसके भी कारण है वाक आत्मा में कल्पित है आकाश भी इसलिए आत्मा व्यापक है यह कहा अलिंग आये कहते निंगम से अलिंगा कोई चिन्ह नहीं उसको पहचानने के लिए चिन्ह नहीं मिलता आत्मा का क्यों सबको जानने वाले को किसे जानेंगे अलिंग है लिंग मान्य होता है लीनम अर्थम गयी दिंग लिंग का अर्थक पहचान कराने वाला जैसे दूर देश में अग्नि का पहचान कराता है धूम धूम को देखने पर अग्नि का ज्ञान होता है अग्नि है करके ज्ञान होता है धूम को उस काल में लिंग कहा जाता है चिन्ह है ज्ञापक है उस आत्मा के लिए ज्ञापक कुछ नहीं है ये कहते हैं अलिंग लिंगते गम्यतेना तलिंगम बुद्धियादि जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं लिंग बुद्धि आदि बुद्धि आदि से कुछ जाना जाता है बुद्धि आदि को कहते हैं लिंगम कहते हैं तर विद्यमान ऐसा लिंग जिसमें नहीं है जो जाना जाता है वो लिंग होता है किंतु वो नहीं है आत्मा को जानने का साधन नहीं है स्थिति में तर तरह अद्यमान लिंग जिसमें विद्यमान नहीं है उसको अलिंग कहा स्वयं अलिंग है वह आत्मा अलिंग है सर्व संसार धर्म बंजित तथ्य माने कोई भी धर्म हो रहा किसी धर्म के द्वारा पहचान होता है आदमी काला है गोरा है लंबा है उसके धर्म है उसके द्वारा व्यक्ति का परिचय होता है क्योंकि आत्मा में संसार धर्म कोई भी नहीं है न स्त्रित्व है न पुस्त तो है न काला है न गोरा है कोई भी धर्म नहीं है संसार धर्म से रहित होने से आत्मा अलिंग हो गया संसार धर्म कोई भी नहीं आत्मा में शरीर आदि का धर्म नहीं है सर्व संसार धर्म परिजित है अलिंग शब्द का संपूर्ण संसार धर्म जितने भी धर्म हैं ये जो पुष्प आदि स्त्री जो भी धर्म हैं ये संसार धर्म है ये ये वहाँ वर्जित है वहां आलिंग है आत्मा एक ज्ञातवा मुच्चते जंतु अमृतत्व गार्ध है उसका अर्थ करते हैं यम ज्ञातवा जिस आत्मा को जान करके ऐसा किससे जानने का साधन क्या है कहते आचार्यता शास्त्र तस्चा। अपने अटकलबाजी से आत्मा को जानने की कोशिश न करें। आचार्यतः गुरु से समझे सुलझे हुए महापुरुष से और शास्त्र के माध्यम से जाने शास्त्र ये एक ऐसा है जो बता सकता है और कोई गति नहीं है आचार्यता शास्त्र तश्च ज्ञातवा यम ऐसा है आचार्य और शास्त्र के माध्यम से जिस आत्मा को जान करके मुचे जंतु मुक्त होता है जंतु किससे मुक्त होता है तो अविद्या जीवन अविद्या काम कर्म ही मृत्यु शब्द का अर्थ होता है जब तक हमारे अंत कर्म अज्ञान है हमारा स्वरूप का पहचान जब तक नहीं है तो अज्ञान होने से विषयों की इच्छा होती और विषयों की इच्छा होने से तद अनुकूल कर्म करता है इसने मृत्यु शब्द का अर्थ बार बार यहां शास्त्रों में अध्यात्म शास्त्र में आता है अविद्या काम कर्म अज्ञान अज्ञान से इच्छा विषम इच्छा विषयों की इच्छा होने पर तदन कर्म यही होते मृत्यु ये कहा कि मुच्चे मुक्त किससे होता है अविद्यादि हृदय ग्रंथ भी अविद्यादि जो हृदय के गांठ यही है हृदय के ग्रंथि जो बोलते हैं जड़ चेतन की तादाद जिसको बोलते हैं यही हृदय ग्रंथि बोलते हैं जड़ चेतन के तादात में एकता और रखी है शरीर जड़ है हम चेतन हैं, किन्तु मिला करके बोलते हैं मैं मैं नहीं करके हम चलते हैं इसी को तादाद में बोलते हैं और उसका धर्म उसमें उसका धर्म उसमें हम विनिमय कर जाते हैं आत्मा का धर्म शरीर में ला करके मैं चेतन हूं ऐसा बोलता है शरीर को लेकर चेतन हूं कहता है आत्मा का धर्म लाकर और शरीर का धर्म जो पुष्प आदि स्त्रीत आदि है वो ले जा करके बोलता है मैं पुरुष हूं स्त्री हूँ आत्मा के पुरुष स्त्री सुसुप्ति में आप देखिए आत्मा का स्वरूप एक झलक देखिये वहां न स्त्री है न पुरुष है न बाल है न वृद्ध है, है संसार धर्म से रहित पाया जाता है और यहाँ जो तो आत्मा की चर्चा है वो तो सुसुप्ति से ऊपर तुरय अवस्था की आत्मा की बात है किन्तु तो दृष्टान्त हम सुसुप्ति को ही दे तो ये ज्ञान तो आप मुच्यते जंतु किया तथा आचार्य तस् कहा शास्त्र और आचार्य के माध्यम से जानता है और मुक्त होता किससे तो जंतु मुच्चते है अविद्यादि हृदय ग्रंथ भी जो अविद्यादि हृदय ग्रंथ इसी का नाम है जड़ चेतन की तादाद में बोलते हैं हृदय ग्रंथी बोलते हैं मुंडक में पढ़ेंगे आप विद्यते हृदय ग्रंथि छिदे सर्व संशया चाष्य कर्माणी तस्वीर दृष्टि बराबर है जो बराबर पूर्व परमात्मा में जब दृष्टि बन जाए आत्मभाव में पहुंच जाए उसका ये सारे नष्ट हो जाते हृदय ग्रंथि जड़ चेतन के जो गांठ बड़ी बृहत जड़ को चेतन मान रहा है और चेतन को जड़ मान रहा है जड़ का धर्म जो वृत्तिवादी धर्म मरते तो धर्म चेतन में ले जा करके बोलता है मैं मरने वाला हूं वाल ऐसा वाल समझता है और चैतन्य चे धर्म इधर ला करके मैं चेतन हूं मानता है जड़ जो तो अमर तो अजत तो धर्म अमरत्व तो धर्म चेतन का है वो शरीर में ला करके अपने को अजर अमर समझ रहा है जड़ चेतन की ग्रंथि बोलते इसी का नाम है विद्यते ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया आत्मा को समझने के बाद फिर कोई संशय नाम की चीज नहीं रहेगा छीअंत चार से इस साधक जो मुख्य होगा उसका ज्ञानी का संपूर्ण कर्म भी फम हो जाते हैं छोड़ करके बाकी संचित कर्म जितने भी समाप्त हो जाते हैं तस्वीर दृष्टि ऐसा कहा है, उस परमात्मा के दर्शन होने पर आत्मभाव में पहुंचने पर स्थिति है है। तो यहां ये कह रहे हैं हृदय कंध भी जीवन एवं जीते जी हृदय कंध से मुक्त हो जाता है मान जल चेतन के तालात्मा को दूरी कर जाता है जीवन एवं जीते जी मरने के बाद नहीं जीवन एवं जीते जी जीवित अवस्था में ही जल चेतन की तादाद अलग कर देता है अपने चेतन भाव में पहुंच जाता है यही मुक्त होना यही है जड़ भाव से मुक्त होकर के अपने चेतन भाव में स्थिति बनाना इसी का नाम है हृदय ग्रंथि से रजी रहित हो जाना पतिते भी शरीर है और जब शरीर नष्ट होगा जब चीते जी हृदय ग्रंथि से अलग हो गया और पतिते भी शरीर है शरीर नष्ट हो जाने पर भी अमृतत्व जगत कई बार कैबल्य भाव को पहुंच जाएगा अमरत्व तो भाव हो जाएगा शरीर नष्ट होने पर भी अमृतत्व जगत क्षति अमरत्व तो भाव को प्राप्त हो जाता है शो अलिंगा परो अभ्यक्ता संबंध वो जो पुरुष है वो कैसा है अभ्यक्त से पर है वो पुरुष कौन तो अलिंग पुरुष जिसके लिए कोई चिन्ह नहीं ज्ञापक नहीं बताने के लिए ऐसा जो पुरुष माना आत्मा है वो अभ्यक्तात् पर और से पार है प्रकृति से भी स्प्रष्ट है ऐसा कहा है, ये टीका अनुमान करते हैं आत्मा में गुण मानते हैं गुण के द्वारा आत्मा का पहचान होगा ऐसा कहना चाहते हैं किंतु वो ठीक नहीं ये का बोलते हैं बुद्धि सुख दुख आदि शास्त्र यह अनुमान देते हैं वैशेषिक आदि का अनुमान है क्या बोलते हैं बुद्धि है अथवा सुख दुख आदि जितने भी गुण हैं आत्मा में चौदह गुण मानते हैं बुद्धि सुख आदि ये पक्ष है अनुमान का शास्त्र है कहीं ना कहीं आश्रित होंगे बुद्धि भी कहीं ना कहीं आश्रित होगी और जहां सुख आदि आश्रित होंगे वही तो आत्मा होता है ऐसा मानते हमारे बुद्धि सुख दुखादि को आत्मा का धर्म मानते हो वैशेषिक आदि क्यों वेदांत में सुख दुखादि मन का धर्म माना हुआ है आत्मा का धर्म नहीं माना है ये कहना चाहते हैं वैशेषिकों का अनुमान है बुद्धि सुख दुखादि बुद्धि है सुख दुखादि जितने भी ये सब शास्त्र कहीं ना कहीं आश्रित होंगे आश्रय सहित बर्तते थी शास्त्र या कहीं ना कहीं आश्रय का है क्यों गुणत्वा जैसे गुण होने से गुणत्व धर्म तो है बुद्धि आदि में रूपवाद जैसे रूप एक गुण होता है वो आश्रित होता है कहा पृथ्वी आदि में आश्रित है पृथ्वी में है जल में है तेज में है जो गुण होता है कहे ना कहे आश्रित होता है बुद्धि आदि को गुण माना हुआ है नई तो कहने का आश्रित होगा जहाँ ये बुद्धि आदि आश्रित होंगे वो आत्मा है ऐसा वो अनुमान से आत्मा की सिद्धि करते है वैशे का अनुमत वैशेषिक लोग ऐसा अनुमान करते हैं आत्मा के बारे में माने बुद्धि आदि चौदह गुण वाले को आत्मा कहते हैं ऐसा मानते हैं किन्तु तो तद असत वो नहीं ठीक नहीं है ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है सिद्धांत बोलते हनुमान ठीक नहीं बैसे क्यों ठीक नहीं है शास्त्र मात्र साधन है सिद्ध साधन यदि ये बुद्धि आदि कहीं ना कहीं है इतना ही सिद्ध करना है तो सिद्ध साधन हम भी मानते हैं बुद्धि आदि आश्रित है क्या अमन में आश्रित है हम भी मानते हैं सिद्ध साधन जब हम पहले से मान बैठे तुम तो हनुमान से सिद्ध करना चाहते हो इसको सिद्ध साधन दोष लग जाता है हनुमान में तो शास्त्र साधने अगर कहीं ना कहीं आश्रित है ऐसे ही सिद्ध करना है तो हम भी मान रहे हैं आश्रित मान है मन में मान रहे हैं मन के धर्म ही सब बुद्धि इस सिद्धांत शास्त्र साधने सिद्ध साधन सिद्ध साधन होने से मन से गुणवत्त श्रवणात्म मन में ही सुनाई पड़ा है काम श्रद्धा धृति लज्जा इत्यादि करके का सर्वम मनाय ऐसा आया है सबके सब मनी तो है मन की वृत्तियां हैं ऐसा माना है इसलिए शास्त्र तो मात्र सिद्ध करना चाहोगे तो ये होगा कि सिद्ध साधन दोष लग जाएगा अनुमान में आत्मा की सिद्धि नहीं होगी मन की सिद्धि हो जाएगी मन में है ये अच्छा आत्मा आश्रय तो कल्पने से नहीं बुद्धि आदि का आश्रय आत्मा होता है ऐसा मानोगे यदि यदि तो आत्मा भी आश्रित महत्वे तो क्या होगा निर्गुण केवल वो निर्गुणाश्चय ऐसा श्रुति के कहा है आत्मा में कोई गुण नहीं है ऐसा श्रुति बोलती है और तुम कह रहे हो बुद्धियादि गुण रखना चाहते हो तो श्रुति का विरोध होने पर अनुमान में दोष आ जाएगा विरोध दोष आ जाएगा ये कहा निर्गुण आत्मा चा तो आत्माश्रेकल्पने च निर्गुण निर्गुण बताने वाली शास्त्र, शास्त्र का ये विरोध आ जाएगा इसलिए शास्त्र शास्त्री है विरोध होने से अनुमान ठीक नहीं होगा और दूसरी बात आत्मना सह बुद्धियादे अभिना भाव अग्रणा दूसरी बात देखो जो काला आदमी होगा कहीं भी जाएगा कालापना रहेगा ही रहेगा अग्नि कहीं भी जाए उष्णता और दाहकता दो चीज अग्नि में रहेगी रहेगी अपना जो धर्म होगा कभी त्याग नहीं सकता व्यक्ति जैसा जैसा स्वरूप होगा जिसका उसका त्याग हो नहीं सकता अग्नि कहीं भी हो उसकी दाहकता और उष्णता ये दोनों धर्मों को त्याग नहीं सकते ठीक इसी प्रकार अगर बुद्धि आदि आत्मा का धर्म हो तो सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा में बुद्धि आदि का अनुभव होना चाहिए तुरीय अवस्था समाधि अवस्था में सुसुक्ति अवस्था में भी बुद्धि का संबंध होना चाहिए किंतु वहां बुद्धि का संबंध नहीं है अविनाभाव संबंध ऐसा नहीं है जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है अविनाभाव संबंध होता है वहां इसलिए धूम के द्वारा अग्नि के ज्ञान होता है किंतु यहाँ बुद्धि और आत्मा में ऐसा नहीं है जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां रहेगी आत्मा सुसुक्ति अवस्था में भी है किंतु वहां बुद्धि आदि काम नहीं करते हैं अभिनाभाव संबंध भी नहीं है और निर्गुण स्मृति का विरोध भी है आत्मा को निर्गुण बता रहे स्मृति तुम अनुमान से बुद्धियादि के आश्रय बनाना चाहते हो इसलिए अनुमान तुम्हारा ठीक नहीं ये बुद्धियादि अशास्त्र गुणत्त जो अनुमान था वो गलत अनुमान है।, है ये भाष है ऐसा श्रुति किया अच्छा कहा लिंगते गम्यते ये नहीं थी लिंगम बुद्धियादि को लिंग कहा है भाष्य में कहा था लिंगते गम्यते निसके द्वारा कुछ जाना जाता हो उसको लिंग कहते हैं तो है आत्मा अलिंग है आत्मा को जानने का कोई साधन नहीं अलिंग है ये कहा था मानव अयम अलिंग एवं अलिंग एवं आत्मा लिंग नहीं अलिंग है माने उसको पहचानने के कोई साधन नहीं है ऐसा अच्छा आगे भाष्य में जाते हैं कथम तभी अलिंग से दर्शन में उपबद्ध प्रश्न होगा जिसके लिए कोई चिन्ह नहीं है ना काला ना गोरा ना कुछ ऐसा कुछ भी चिन्ह ज्ञापक नहीं है कोई हेतु नहीं मिलता है फिर उसका ज्ञान कैसे होगा माने प्रत्यक्ष होता नहीं है अनुमान से सिद्ध करने के लिए लिंग चाहिए हेतु चाहिए कोई कोई हो जैसे दूर देश में अग्नि है अग्नि दिखाई नहीं पड़ती धुआं तो देख करके अग्नि का ज्ञान होता है अनुमान प्रवाण से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि का ज्ञान नहीं होता दूर देश्म। दूर देश में जब अग्नि है करके सिद्ध करना है तो धुआं हो तो अग्नि होगी ऐसे धुआं के द्वारा पहचान होता है उसको लिंग बोलते हैं उसका धुआं को लिंग बोलते हैं परिचायक आत्मा का जब परिचायक कोई है नहीं अलिंग है आत्मा फिर ज्ञान कैसे होगा ये शंका है भाष्य में थम तर ही अलिंग से दर्शन जो अलिंग आत्मा है गुरु मंत्र में कहा व्यापक अलिंग है कहा उसके फिर तो दर्शन मान ज्ञान कैसे होगा आत्म दर्शन कैसे होगा आत्म साक्षात्कार कैसे होगा यह शंका आ गई उच्चते उचित उच्रंथ से श्रुत मूल में उत्तर देंगे माने ऐसी साधना द्वारा पैने की हुई बुद्धि होगी और रूप साधन के द्वारा विचार रूप साधन से ही उसको जाना जा सकता है यही हम बताना चाहते हैं और कोई साधन नहीं यही मंत्र है आगे तो। <reversation Chicken> <na contrast görüş authentication> न संदृशे तिषति न चक्षुषा पश्य कशन सीधा मनीषा मनसा भीतृप्त ये तद विदूर अमृतास्ते न संदृशे ठतितिप न चक्षुषा पश्य कशन हिनमारनीषा मनसा अमृतास्ते भीकृत्मतास्ते अशे नषति अश्न रूपम स्वरूप है वह हमारी बुद्धि में स्थिर होने पाती है अश रूपम संदृश्य न ज्ञान के विषय में स्थिर नहीं हो पाता इसका रूप माने स्वरूप आत्मा का स्वरूप क्यों जो साकार वस्तु होगा सगुण वस्तु होगा उसको पहचानना सरल है आत्मा निर्गुण निराकार है उसको जानना कठिन हो जाता है न संदृश्य तिष्ट न चक्षुषा पश्यती कैसे लेना आंख फाड़ फाड़ के कोई आत्मा को दर्शन नहीं कर सकता चक्षुषा एनम आत्मान कश्चन पश्यति कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता ये तो यह जो आग बनी है बाहर के विषय देखने के लिए भाई ये जो रूपाधि ज्ञान है द्रव्य अथवा रूप का ज्ञान के लिए है आत्म दर्शन के लिए चक्षु नहीं है हाँ फिर साधन क्या है आत्मा को जानने का कहते हृदय मनीषा मनसाता हृदय बुद्धि है, बुद्धि से ही आत्मा को पकड़ा जा सकता है वो भी कैसे मनीषा मनसा ईशा मनीषा मन के जो स्वामी निया, नियामिका बुद्धि है ऐसे बुद्धि जो मनीषा है उसके द्वारा मनसा विकृप्त उस बुद्धि से जानना होता है वो भी मनन रूप साधन से जानना होगा श्रवण के बाद मनन विचार विचार से ही जाना जा सकता है आत्मा आत्मा का विचार चलता रहे मैं कौन हूं क्या हूं हड्डी मांस का पुतला ही हूँ विचार उठे मन में ऐसे विचार बनाते बनाते बनाते आत्मा को जान सकता है बुद्धि से जाना जाएगा विषय को जानने वाली भी बुद्धि है और आत्मा का बनाने वाली भी बुद्धि है जब शुद्ध होगी बुद्धि अब कृतोपासक होंगे उपासना आदि के द्वारा बुद्धि सिद्ध होगी तो आत्माकार जब तक कृतोपासक आप नहीं है तब तक विषयकार बुद्धि बनाती रहेगी बुद्धि हृदय हृदय में स्थित जो बुद्धि है उसी बनी शाह के जो स्वामी है नियामिका है उसके द्वारा मनसाविकृपता मनरूप साधन के द्वारा समर्थित होता आत्मा जाना जाता है आत्माकार वृत्ति बनती है या तथ विद अमृतास्ते बवंती ये इस प्रकार से जो आत्मा कुछ समझता हो ते अमृता भवन ये अमर हो जाते हैं ये लोग अमर हो जाते हैं ऐसा कहा ठीक है देखिए कथम दर्शनम उप पद यदि प्रश्नों को अभिप्राय ये जो प्रश्न था कथम तक ही से दर्शन उपपद्यते भाष्य के शुरू में यहां प्रश्न कर दिया था जब अलिंग है आत्मा तो उसके दर्शन माने ज्ञान कैसे होगा ऐसा था उसका क्या अभिप्राय होगा उस प्रश्नकर्ता का अभिप्राय क्या होगा टीकाकार बोलते है कथम दर्शनम उपब्यते को अभिप्राय आत्मा दर्शन कैसे हो सकता है दर्शन मैंने ज्ञान आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है इसे पूछने वाले व्यक्ति का अभिप्राय क्या है कहा अभिप्राय अभिप्राय क्या हो सकता है अभिप्राय क्यों क्या है तो कहते है कि विषय तया दर्शन वक्तव्यता अभिषय अभिषय तय तय दर्शन यही होगा क्या विषय तुम दर्शन करना चाहिए आत्मा का जैसे घट सामने होता है गटव, होता है घट मेरे ज्ञान का विषय बनता है वैसे आत्मा भी ज्ञान का विषय बनता हो विषय रूप से आत्मा का ज्ञान होना है बारे में पूछा उसने किम विषय है या दर्शन वक्तव्य क्या विषय बना करके आत्मा को जैसे विषयों को विषय ज्ञान का विषय बन जाता बुद्धि का विषय बनता है वस्तु वैसे बनना है आत्मा ने भी अथवा उतर अभिषय तय अथवा अभिषय रूप से आपका ज्ञान होना विषय रूप से होना कि अभिषय रूप से होना ही प्रश्न है प्रथम प्रत्यह विषय रूप से तो हो नहीं सकता इसको खंडन कर दिया न संति रूपय आत्मा को विषय नहीं बना सकते जैसे घट गट को घटम हम पश्मी ऐसे बुद्धि होती है मैं घट को जानता हूं ऐसा आत्मा को अहम अहम जाना नहीं होगा जानने वाला भी मई और जानने का कर्म भी मय ऐसा हो नहीं सकता विषय बनी सकता है खंडन किया न संदृशे न संदृशे संदर्श न इस आत्मा का प्रत्येगा होता बुद्धि का विषय नहीं बनता बुद्धि का विषय नहीं बन पाता अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रिय किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता न चक्षुषा पर सिद्धि कर कान से आत्मा को जानता हो नाक से जानता हो ऐसा भी नहीं समझ रहा सभी इंद्रियों का विषय नहीं होता आत्मा न उसको सूंग के पता लगे न चाट करके पता लगे न छू के पता लगे पता नहीं लगता वो तो विषय ग्रहण के लिए इंद्रियां है किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता चक्षुर ग्रहण से उपलक्षण तत्व न चक्षुषा चक्षु, चक्षु शब्द है सभी इंद्रियों का उपलक्षण है किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता पश्यति न उपलब्बते कश्चना न पश्यति येन पश्यती उसको कहते हैं न उपलब्धते कश्चना कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं कर सकता इंद्रियों के द्वारा आत्मा को इंद्रियो तो बाहर के विषय ग्रहण करने के लिए बनाई गई है इंद्रियो कश्चित अभी ए न प्रकृत में आत्मा न जब प्रकरण में आत्मा का प्रकरण है आत्मा को कोई भी जान नहीं सकता इंद्रियो के द्वारा माध्यम से जान नहीं सकते कहा कथम तर ही तम पश्चे ती फिर कैसे जाने उस आत्मा को जब इंद्रियां हमारे पास साधन यही है विषय ग्रहण करने के लिए तो इंद्रियों का विषय नहीं होता आत्मा फिर कैसे जाने हमारे साधन तो इंद्रियां ही है ना इंद्रियों से हम जानते हैं वस्तु को कथम तरही तम पश्चियत तम आत्मा कथम पश्चेत तरी तब फिर उस आत्मा को कैसे जाने कैसे समझ सके ये प्रश्न आया तो उचित जानने के लिए साधन बुद्धि ही है शुद्ध बुद्धि ये कहते हैं हृदय हृदस्तया बुद्धिया हृदय में स्थित जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है मनीषा मनसाद रूप से मन, नियंत्रित रहती मनिट बुद्धि को मनिट बोलते हैं क्योंकि मन जो है संकल्प विकल्प करने वाला निर्णय अवस्था में कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाए हम एकाएक निर्णय नहीं कर पाते ये है कि यह है ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं शुरू में स्थिति ऐसी होती है दूसरे क्षण में जाके अमुक यही चीज है करके निर्णय करते हैं दूसरे क्षण में निर्णय होता है तो पहले अवस्था में जो संशयाकार बुद्धि बनती है उस काल में मन कहा जाता है जब दूसरे क्षण में वस्तु अमुक वस्तु है करके निर्णय निर्णय हो जाता है उस काल में बुद्धि बोलते है उसको इसलिए कहा मनीषा हृदय बुद्धि मनीष होना चाहिए मनीष का अर्थात मनसल्पादि रूप से स्टेप संकल्प आदि स्वरूप वाला है संकल्प विकल्प करने वाला का माने स्टेप नियंता बनती है वो नियंता है बुद्धि को उसके तृतीय मनीषा तया मनीषया मनीषा एक मनीषा अविकल्प ही क्रिया निर्णयात्मिका बुद्धि जब होगी तब भी आत्मा का दर्शन हो पाएगा एक वृत्ति तो बुद्धि ही बनाएगी जैसे अभी मैं मनुष्य में वृत्ति बुद्धि बना रही है वैसे जब श्रवण मनन आदि संपूर्ण पूरा होगा तो हम ब्रह्माष्टमी ये वृत्ति भी बुद्धि ही बनाएगी वृत्ति बनाएगी वही बनाएगी कहा फिर साधन क्या होगा बुद्धि को किस साधन से बुद्धि जानेगी आत्मा को तो कहते हैं मनस मानसा कहा मनन रूपे समय दर्शन श्रवण के बाद मन को विचार करे पूर्वा पर विचार करे मनन रूप साधन आत्मा अनात्मा का विचार चलता रहे या कितने अंश त्याज्य अंश है कितने अंश ग्राह्य अंश है इस शरीर में ये विचार ये है मन विचार होता है मन तो मनन रूप है सम्यक दर्शन है मनन रूप जो सम्यक दर्शन है, इसे को दर्शन है इसी को समय दर्शन बोलते सम्यक ज्ञान इसी के द्वारा ही आत्मा जाना जाता है अभिकल अभि समर्थित समर्थित होता आत्मा, माने अभिप्रकाशित प्रकाशित होता है आत्मा आत्मा का स्वरूप प्रकाश होगा मैं आत्मा ज्ञात शक्यशेष इसी हृदय स्थ बुद्धि के द्वारा मन रूप साधन से आत्मा जाना जा सकता है वाक्यशेष कहा तम आत्मान ब्रम ब्रह्मा विदुर अमृतास्ते अमृता जो, जो एक विदु इस ब्रह्म को जो जानते हैं ये अमृता और ये लोग अमर हो जाते हैं माने शरीर भाव से ऊपर हो जाते हैं आत्म आत्मभाव में पहुंच जाते हैं यह टीका में रूपाधिवत तद विशेषण दर्शन विषय योग्यम न संदृशे तिष्ट रूपये का अर्थ करते हैं देखो हमारे जो इंद्रियों का विषय कौन मध्य रूपादि वाले व्यक्ति वस्तु जैसे घट काला रक्त आदि अथवा कृष्णादि उसके रूप होगा वो वस्तु जाना जाता है रूपाधिपत रूपादि वाला तद विशेषण वस्तु का विशेषण रूपादि होगा हमारे गुण का ग्रहण करेंगे अथवा द्रव्य का ग्रहण करेंगे हमारे इंद्रिया इसके लिए होते हैं या तो गुणग्राही होते हैं या गुण विशिष्ट द्रव्य ग्राही होते हैं रूपाधिमत विशेषण दर्शन विषय योग्य दर्शन विषय योग्यम बहुत वो तो दर्शन का विषय का योग्य बनता है रूपाधिमत हो जैसे घट नील पितादी रूप रूप वाला है उसका ज्ञान हो जाता है अथवा उसमें जो रूपादि है उनका भी ज्ञान होता है तो दर्शन का विषय करता है ध्यान के योग्य होता है कहा तद अभा इसलिए न संधा क्यों रूपादि वाला भी नहीं है आत्मा रूपादि भी नहीं है ना आत्मा में रूपादि है ना स्वयं रूपादि है आत्मा इसलिए हमारे दृष्टि गोचर में आत्मस्थिर होता नहीं ये कहा टिप्पणी एक नंबर की तद विशेषण रूपाधि पदों विशेषण रूपाधि रूपादि वाले वस्तु का विशेषण रूपाधि ही होगा रूपी घटा बोलेंगे तो उस घट का विशेष रूपी होगा ऐसे का आम प्रत्यय दूसरे कहते हैं कैसे फिर अविषय रूप से जाने बोले अभी नहीं सामान्य विषय बनेगा वृत्ति बनेगी वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं है बताना चाहते हैं आपके विषय में वृत्ति बनती है उसका खंडन करते है कथम तरी भाषण कहा कथम का। तरी प्रसिद्ध उच्चते हृदय हृदय बुद्धिया का हृदय में स्थित बुद्धि है उससे जानना है वहां भी मनन रुक साधन से जानना है ये दो बातें बता दी एक ठीक हाँ, है। हाँ। बाह्य करण ग्राम उपर में भी यदा मनो विषय संकल्पते तदा भूक्षुर बुद्धि तस्वीर नियंत्रण बहती देखो एक व्यक्ति भूक्षु होता है एक होता है भूक्षु, तो संसार से बाहर होना चाहता है संसार में विषोर से बैराग्य आ चुका है ऐसा मुमुक्षु कहता है क्षु त्यागना चाहते हैं विष्ण को और एक भोगतुम इच्छुक भोगना चाहता है विष्ण को भोगना चाहता है और और और करता है ये भुभुक्षु होता है तो भुमुक्षु के बुद्धि उसका में काम करती है बोलते है कब काम करती है बाह्यकरण ग्राम उपर में भी बड़े जबरदस्त साधन करके बाह्य इंद्रियों को रोक लिया है विषयों से अलग कर दिया है बाह्य इंद्रियों को साधक आदि विषयों से इंद्रियों को अलग करके रखा हुआ है हठय के सहारा लिया हुआ है नहीं देखना नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं छूना ऐसा करके बैठा हुआ है उस अवस्था में बाह्य करण ग्राम तो उपराम हो गए ग्राम माने समुदाय बाह्य इंद्रिया उपराम हो गई होने पर भी यदा मनो विषया संकल्प है फिर भी मन में जो संकल्प तो करता ही रहेगा गीता के द्वितीय अध्याय में कहा विषया विवर्तन थे निराहर् परम दृष्टानी वर्त निराहार व्यक्ति हो गया आज के बाद मैंने देखना नहीं सुनना नहीं आहार विषयों का आहरण करता था अब छोड़ दिया आँख को बंद कर दिया काम को बंद कर दिया सब बंद करके बैठा है ऐसा कोई व्यक्ति है हठ का सहारा लिया है विषय विषय अलग हो गए निराहारक हो गया है आर, जो जो हम करते हैं इति आहार जो इंद्रिया विषय ग्रहण छोड़ दे तो अंधग्रहण शुद्ध होने लग जाएगा जितने कचड़ा डालते रहेंगे उतना मलिन होगा तो विषया विनिवर्तनते निराहार से देना गीता में कहा किंतु रसवरजम उसकी जो आशक्ति है वो तो त्याग नहीं पाएगा मन तो चिंतन करता रहेगा आप आंख को बंद करेंगे किंतु मन में जो रूप देखने की जो इच्छा बनी हुई है चिंतन वो करता रहेगा रसवरजम क्यंतु रसोपेश परम दृष्टि निवर्त कहा जब परमात्मा दर्शन में पहुंचेगा आत्मभाव में पहुंचेगा तो फिर उसके जो विष्ण की इच्छा भी हो जाती ऐसा आया उसी प्रकार यहां भी कहते हैं साधक परेशान है विषयों से किसी तरह से इंद्रियों को अलग कर लिया है संपर्क छोड़ दिया है संपर्क काट दिया है ऐसी स्थिति में है बाह्यकरण ग्राम उपरा में भी बाह्यकरण ग्राम ब्राह्मण समुदाय बाह्यकरण उपराम हो गए अब विषय ग्रहण नहीं कर रहे हैं बाह्य इंद्रिया हमारी स्वाधीन कर लिया किसी तरह से का सहारा लिया ऐसा करने पर भी यदा मनो विषय संकल्प फिर विषय चिंतन में डूबा हुआ है मन भीतर चिंतन करता हो तब तरा मुखक्ष और बुद्धि तस्से नियंत्रित अगर मुमुक्षु व्यक्ति होगा संसार से मुक्त होने की इच्छुक होगा तो उस काल में उस मन के नियंता हो जाती बुद्धि बुद्धि समझाएगी उस मन को अगर साधक होगा तो उसके मन को उस काल में उसकी बुद्धि समझाएगी नियंता बन जाती है कैसे समझाती है यह समझाती है साधक की बुद्धि मान बाह्य इंद्रियों को रोका हुआ है फिर भी मन विषयों का चिंतन चलाता हो अगर मुमुक्षु व्यक्ति होगा तो उसकी बुद्धि काम करती होगा क्या करती है मन को समझाती है क्या समझाती है हे मन, हे मन? कि तुम मत हे मन तुम किस लिए पिशाज के समान दौड़ता है किसके लिए दौड़ रहा है विषय विषय चिंतन क्यों करता है तू क्या तेरे अपने फायदा है इसमें क्या विषय को फायदा है ये चिंतन जो विषयों का कर रहा है फायदा तेरे को होगा तो अपने प्रयोजन के लिए तेरा कोई इष्ट सिद्ध होना है अथवा विषयों को कोई इष्ट सिद्ध होना है चिंतन करने वाला तू चिंतनीय विषय दो ही तो वस्तु है तो किसको फायदा होगा इसमें सोच ले जाना ये बुद्धि समझाती है मोक्ष की बुद्धि क्या समझाती है किमर्थम हे मना किमर्थम तुम पिशाद प्रदावशी हे मन तुम किस लिए पिशाद का समान दौड़ते हो विष् में क्यों दौड़ते हो विषय चिंतन क्यों करते हो नाहवत स्व प्रयोजनार्थम अपना तुम्हारा के प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है विषय चिंतन से मन को समझाती है बुद्धि की बुद्धि समझाती है नाहबत स्व प्रयोजनार्थम सो, सो मने मन मन का जो प्रयोजन तुम्हारे कोई इष्ट सिद्ध होने वाला नहीं है विषय चिंतन करके क्यों तब जड़ तुम जड़ हो कोई भी सिद्धि किसकी होगी चेतन की इष्ट सिद्धि होती है तुम तो जड़ हो जड़ के क्या सिद्ध होना है क्या क्या मिलेगा तुम्हें विषय चिंतन करने से नो प्रयोजनाथम तुम विषय चिंतन कर रहे हो चिंतन वाला विषय का दो ही वस्तु है तुम हो और विषय दो हैं तो तुम्हारे अपना प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं तुम स्वयं जड़ हो ये मकान बना हुआ है मकान मकान के लिए नहीं होगा ये दूसरे के प्रयोजन सिद्ध होता मकान का माल्यू कोई दूसरा होगा चेतन होगा चेतन के प्रयोजन के लिए बना हुआ है मकाम मकान के लिए नहीं होता जड़ पदार्थ स्वयं उपभोग नहीं कर सकता तो अपना प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध होने वाला नहीं है तुम जड़ हो ये बुद्धि समझाती है का नयोजनार्थ अपने प्रयोजन सिद्ध तुम्हारा होने वाला नहीं है, विषय चिंतन करके क्यों तब जड़ प्रयोजन संबंध तुम जड़ हो जड़ होने के कारण से प्रयोजन का संबंध तुम्हारे साथ होगा ही नहीं विषय चिंतन का फल तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं जो तुम जड़ हो तो प्रयोजन का संबंध हो ही नहीं सकता इसलिए अपने लिए तो चिंतन करना बेहतर हो गया तुम्हारे लिए अब कहोगे विषयों के लिए विषय चिंतन करता हूं मन बोलेगा विषयों का प्रयोजन सिद्ध होगा ऐसा बोलोगे तो कहा विषय क्षयत्व आदि दोष तुष्ट आ अब विषय कैसे है क्षयत्व आदि दोष तुष्ट जिस विषय अभी दूसरे के कब्जे में है उसको हम अपना कब्जा करना चाहते हैं हो सकता है कब्जा करते करते ही चला जाए ऐसे संबंध प्रयोजन होते उसके साथ भी संबंध करके कोई प्रयोजन सिद्ध होने वालों नहीं है विषयों को भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं और तुम्हारे भी प्रयोजन कोई सिद्ध होने वाला नहीं विषयों का भी होने वाला नहीं फिर क्यों चिंतन करते हो तुम न तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है न विषयों का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इसलिए विषय चिंतन छोड़ दो यही बुद्धि बुद्धि मन को समझाती है उस काल में उस बुद्धि को मनीट बोलते हैं मनीष बोलते हैं बुद्धि का विशेषण है विशेष शब्द है मनीट आ, मन का ईट ईश्मान स्वामी बन जाती है नियमिका बनती है नियमता बनती है इसलिए उसको मनिट कहा मनीषा इसका अर्थ है ना भी चेतना और तीसरी बात चेतन के लिए मन विषय चिंतन करता है मन कहेगा मैं अपने लिए विषय चिंतन नहीं करता हूं मैं जड़ हूं और विषयों के लिए भी विषय चिंतन नहीं करता हूँ अधिकोष दूषित है मेरा चिंतन का प्रयोजन विषयों का भी नहीं है मुझे भी सिद्ध नहीं होगा किन्तु फल होगा चेतन को होगा आत्मा को फल मिलेगा इसलिए मैं चिंतन करता हूँ मन ऐसा कहे तो बुद्धि फिर समझाएगी वहाँ होगी तो क्या कहेंगे ना माने तीन ही तो वस्तु है ना मन चिंतन करने वाला विषयों का और विषय चिंतनीय पदार्थ और एक चेतन आत्मा तीन मन के लिए तो चिंतन करना व्यर्थ है वो जड़ है विषय चिंतन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और विषयों के लिए भी सिद्ध नहीं होगा वो शैष्णव तो से ग्रसित है और चेतन आत्मा के लिए कहेंगे तो चेतन के लिए होगा क्यों तस्य असंग आत्मा असंग है किसी के साथ भी संबंध करता ही नहीं असंगो असंग असंगो नहीं सज्जत है है आत्मा असंग है किसी के प्रयोजन से संघ ही नहीं संबंध ही नहीं आत्मा, तस से नहीं आत्मा असंग तस् मन आत्मना असंग आत्मा असंग होने से परमानंद स्वभाव दूसरी बात उसको कुछ चाहिए ही नहीं वो तो परम सुख आनंद स्वभाव है आत्मा का स्वभाव आनंद स्वभाव है सुख रूप है उसको क्या चाहिए जो विषय से सुख मिले दो हेतु तो दिया एक तो असंग है आत्मा किसी के संबंध ही नहीं रखता और दूसरी बात वो परमानंद स्वभाव है आनंद सुख रूप है तो उसको क्या आवश्यकता पड़ेगी जो विषय लाकर उसको सुख मिले न आत्मा को प्रयोजन सिद्ध होना विषय चिंतन से न विषयों को प्रयोजन सिद्ध होना न तुम्हारा होना इसलिए ये मन विषय चिंतन करना छोड़ दो ऐसा करके बुद्धि समझाती है साधक की बुद्धि मन को ऐसा समझाती है समझाती है तो उस काल में उसको मनीट बोलते हैं उस बुद्धि को ये कहा इस तरह से मन के नियंता बन जाती है बुद्धि मान तीन विषय सामने करके तुम जो विषय चिंतन बार बार कर रहे हो विषय में दौड़ रहे हो किसके लिए दौड़ रहे हो अपने लिए तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं तुम सुन हो जड़ का प्रयोजन कोई सिद्ध होगा किसी चेतन का सिद्ध होना होगा अथवा विषयों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होना दूसरी है विषय और चेतन का भी प्रयोजन सिद्ध होना है। क्यों आत्मा असंग है। उसके लिए कोई संग होना ही नहीं है दूसरी बात आत्मा परमानंद स्वरूप है आनंद सुख रूप है उसको क्या विषय से सुख क्या मिलेगा परम आनंद स्वरूप ही है वो सुख्ती में आपको अपना स्वरूप का अनुभूति कुछ होती है कहा इसलिए नियंता होने के कारण इस तरह से तीन बातों को समझा करके नियंता होने से बुद्धिर बुद्धिर्मिट इति बुद्धि को मनिट शब्द से कहा तृतीय अंत है मनीषा हृदय मनीषा इत्यादि कहा मनस इत्यादि भाषण कहा था मनस संकल्पादि रूप से इसे जो संकल्पादि स्वरूप वाला मन है उसके शासन करती बुद्धि समझाती है इसलिए उसको मनिट कहा नियंत्रित्व मनिट तया हृदय मनीषाया इत्यादि कहा था कि कैसी बुद्धि होनी चाहिए अब अविकल्प इत्रिया कहा था विकल्प वाली नहीं दो, दुगले बना नहीं ये है ये है नहीं एक ही निर्णय करके बैठना उसको ऐसी कहा विषय कल्पना शून्य या विषय कल्पना से रहित आत्मचिंतन में, में लगी हुई बुद्धि को कहा मनीठ शब्द से कहा विषय कल्पना शून्य या शून्य बुद्धि विषय कल्पना नहीं जहा ब्रह्माष्टमी अभिषेत परमभाव तो व्यंजिकया हम ब्रह्माष्टमी ये जो इस भाव से अभिभंजक करने वाली बुद्धि माने जैसे अभिभंजक माने जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट प्रकाश जब पहुंचे उसको पैदा नहीं कर सकता वो अभिभंजक होता है प्रकाश घट को उपलब्ध कराने का साधन होता है बुद्धि भी आत्मा को उपलब्ध करने के साधन है न कि आत्मा को उत्पन्न करेगी बुद्धि उत्पन्न नहीं कर सकती अभिव्यंजक है अविद्या काम कर्म से अभी अभिभूत है हुआ है उसको अंधेरे को फाड़ने के काम कर जाती है इसलिए उसको रहा अभिव्यंजक अभिकल विषय कल्पना शून्य है ब्रह्माष्ट अभिषयता है स्वरूप ऐसा होगा ऐसे बुद्धि से जाना जा सकता है विषय कल्पना से रहित ब्रह्माष्टी अभिषेयता है अहम ब्रह्माष्टमी ऐसे अभिषय रूप से ही जो जानती हो कहा भाव भेजी गया ब्रह्म भाव को अभिव्यंजक करने वाली बुद्धि के द्वारा महावाक्य उत्थया वो बुद्धि कब उत्पन्न होगी महावाग्य सुनने के बाद तत्वमसी आदि महावाग्य सुने तब अहम ब्रह्मास्ट में ऐसी भावना होगी महावाग्य उत्थया महावाक्य से उत्पन्न जो बुद्धि है तत्वमसी आदि महावाक्य सुना तब अहम भाव ये जगती है ऐसी जो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है बुद्धिवृत्तियां ज्ञातुम श्यति सम्भव मान बुद्धिवृत्ति से आत्मा जाना जा सकता है फलव्याप्ति तो नहीं है वित्तीय व्याप्ति है आत्माकार वृत्ति बनानी होगी अनापाकार वृत्ति को हटाने के लिए ऐसा कहा कथम भूत आत्मा इत्य आत्मा किस प्रकार के आत्मा को जानना तो ऐसा होगा वो आत्मा का स्वरूप कहा मनसाभिकृप्त एक साधन है मनसाभिकृप्त मनन रूप साधन के द्वारा जाना गया समर्थित होता है आत्मात्मा विचार ही मनन है या इस पिंड में आत्मा क्या है बाकी अनात्मा क्या है विचार आत्मा आत्मात्म विवेचन करना आत्मा आत्मात्मक विवेचन ये मनसा अभिकृप्त इत्यादि मनसा का अर्थ कर दिया मनन रूपे सम्यक दर्शन है एका मन रूप साधन है आत्मज्ञान ये साधन एक यद मैया दृश्य है बाह्य घटादी तह यथा भवामी कहते देखो ये शरीर मई नहीं हो सकता इंद्रिया मई नहीं हो सकता इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा जो जो मेरे द्वारा दिखाई देता है बाहर में जो घटादी है उसमें मई बुद्धि होती कि नहीं होती नहीं होती यद्य मयादृश्य बाह हम घटा जो जो मेरे द्वारा दिखाई देता है बाहर है मेरे से बाहर है जो घटादि पदार्थ है वह यद्य मया दृश्य दे बाह्यम जो जो बाहर पदार्थ है घटादि पदार्थ है मेरे दृश्य बनते हैं द्रष्टा होता हूं उनका अहम नवामी वह वह मैं नहीं होता हूँ जो जो मेरे द्वारा देखा जाता है वह वह मैं नहीं होता हूं। जैसे बाहर में है वो स्थिति यहां भी है इसको मैं देखता हूं इसका पूर्ण अनुभव मैं करता हूं कहाँ पर पूर्ण हो रहा है कहां पर कैसा है हाँ आग ठीक है कि नहीं काम ठीक है कि नहीं सब एक एक कोने कोने का ख्याल मैं एक रखता हूँ मैं दृष्टा होता हूँ इसका जैसे बाह्य घटादी का द्रष्टा बनता हूँ तो वो घटादी मैं नहीं होता हूँ मेरे से होते हैं इसी प्रकार ये पिंड भी मैं नहीं हो सकता हूँ ये भी मेरा दृश्य है ये विचार का विचार ऐसा करना चाहिए यह ये, ये मन अनुपाधन है यद यदि मैं दृश्य बाह्य घटादी जो जो वस्तु बाह्य घटादी वस्तु है वह तत्त अहम यथा अनुभवी वह पदार्थ जैसे मैं नहीं होता हूँ उसे मैं भिन्न होता हूं ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार अश्विन अभी संघात ये जो कार्य कारण रूप संघात है शरीर और इंद्रियों का जो पुतला है ये पुतला है ये संघात शरीर इसमें भी यदि दृश्य तम न भवामी जो जो दृश्य बनता है मेरे द्वारा जो दिखाई पड़ता है माने अनुभव से मैं जानता हूं वह वह मैं होता हूं शरीर में नहीं हो सकता हूं इंद्रिया में नहीं हो सकता हूँ मैं शरीर को देखता हूँ मैंने सिर से लेकर पैर तक कहाँ पर बेतना है मुझे पता होता है अंगस्पूर्ण तक मालूम पड़ता है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर पर जाएंगे आंख ठीक है कि नहीं मुझे पता है कान ठीक है कि नहीं मुझे पता है प्राण भूखा है कि प्यासा है मुझे पता है मन मैं कौन से सुख दुख आदि कौन सा आकार बना के बैठा हुआ है मुझे मालूम है और बुद्धि क्या काम कर रही कि नहीं कर रही मुझे पता है जो मेरे दृश्य होते हैं जैसे जैसे बाहर के पदार्थ तो मेरे घटाधि पदार्थ तो मेरा दृश्य बनता है मैं दृष्टा होता हूं तो दृश्य से दृष्टा अलग होता है मैं अलग हूं मानता हूं यहाँ मान्यता नहीं बन रही है यहां भी वैसी मान्यता मेरी आनी चाहिए ये भी मेरा दृश्य है मैं दृष्टा हूं ये यहाँ आत्मात्म विचार करना मनसाभिकता मन अनुसाधन यही है यही विचार था अस्मिन अभी संघात ये संघात कार्यक्रम का पुंज जो शरीर है इसमें भी यद्य दृश्य जो, जो दृश्य है तत्म जैसे बाह्य घटादी पदार्थ दृश्य है मैं नहीं हूं उसी प्रकार ये शरीर भी तेरे द्वारा दृश्य बनता है मैं जानता हूं इसको मैं नहीं होता हूँ मैं अलग हूं किन्तु योग जो इसमें जो जान, जानने वाला अंश है जो ज्ञाता अंश है वो मैं होता क्या अंश मैं नहीं हूं शरीर गेया कोटी में जाना जाता है जानने वाला मैं होता हूँ शरीर को जानने वाला मैं होता हूँ शरीर मैं नहीं होता हूँ जैसे घट को जानने वाला मैं होता हूँ घट नहीं होता हूँ ठीक इस प्रकार इसमें जो ग्य अंश है माने ज्ञाता अंश है जो शरीर को जानने वाला अंश है वो अंश मैं हूँ ये विचार माना रूप साल यही सालन है ये विचार से जानना का किन्दु यो अत्रो अंश अत्र मनी संघात में जो ज्ञाता अंश है संघात में नहीं हूं मैं सर्व शरीर एक, ग्यों, एक लक्षण लक्षित एक एक और वो सारे शरीरों में एक ही लक्षण होता है आत्मा का भिन्न लक्षण नहीं मिलेगा एक ही लक्षण है आत्मा इसलिए आत्मा सारे शरीरों में एक ही है आत्मा नहीं है, है, ये ये तो उपाधि के कारण बुद्धि बनी हुई है। ऐसा। कहेगा, ऐसे विचार के द्वारा पहले संभावित आत्मा इस तरह से विचार करके संभावित होगा आत्मा मानेगा तो वह आत्मा को जो जानता है इस से वो अमर हो जाता है वो अमर हो जाता है ये कहा समय हो गया है नहीं रखता फिर सह सह वीर कर्पा बै तेजस्वीना बी तमस्तु ओ श